छोटे छोटे कमरे तक दस दस रुपये में उठ गए हैं कृपया शीतकाल में आइए मैं वहाँ किस विग्रह की पूजा होती है माँ मैंने सपने में देखा वहाँ असल में शिव विग्रह है मैं तुमने वहाँ जगन्नाथ स्वामी का विग्रह नहीं देखा माँ नहीं मैंने केवल शिव जी का विग्रह देखा देखा कि प्रभु जगन्नाथ शिवलक्ष शालग्राम से बनी वेदी पर विराजमान है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 किसी मूर्ति की नाक तोड़ डाली तो किसी के कान माँ इन मुस्लिम आक्रांताओं के डर से श्री गोविंद जी की मूर्ति को वृंदावन से जयपुर ले गए इससे वृंदावन के पुजारी क्षुब्ध हो गए और श्री विग्रह को वापस मांगने लगे अंत में उन्हें दैवीवाणी सुनाई पड़ी मूर्ति गई है मैं नहीं गया हूँ दूसरी मूर्ति तैयार कर लो मैं उसमें विराजमान हो जाऊँगा मैं गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है पुराने जमाने में पुजारी वहाँ के विग्रह को रोज गोत्री से लाए जल में नहलाते थे लोग प्रतिदिन हिमालय से सिर पर जल के पात्र लेकर आते थे सुल्तान महमूद ने विग्रह को नष्ट कर दिया और वह मंदिर के चंदन काष्ट से बने दरवाजे को लूटकर ले गया ऐसा क्यों होना चाहिए माँ दुष्ट लोग मूर्ति में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते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 क्या तुम्हारा यह मतलब है कि काली कृष्ण दुर्गा आदि देवी देवता नहीं है मैं क्या जप और तप से कर्म फल का नाश किया जा सकता है माँ क्यों नहीं सत्कर्म करना अच्छा है अच्छा कर्म करने से व्यक्ति को सुख का अनुभव होता है और बुरा कर्म करने से वह दुखी होता है